ब्रह्म विचार रामायण में दीर्घ करने के सूत्र से यह में क्या आया? थानी हे गे। गे हे हे। धर्म आया सुनि है सुप है उसमें सुप्तो धर्म रहेगा के के समान समान सुप हो जाएगा आदेश यह स्थानीब आदेश आदेश थानिबद्ध स्थानी के समान हो स्थानी के समान स्थानीय में जो धर्म है वो धर्म आदेश में आ जाए किंतु इसमें एक दिया है अनल विधो अल विधो न अल विधि में नहीं होगा अल विधु को छोड़ करके ही अन्यत्री सूत्र लगेगा अल विधि में नहीं होगा न तो अलाश्रय विधो स्थानीय अलाश्रय विधो अल कहेंगे किसके अल को लेना है स्थानीय बद आदेशो अनल विधो में अल विधु न स्थानी के अल लेना है या आदेश के अल लेना है इसी के लिए विचार करते हैं तो यहाँ स्थानीय अल विधि में नहीं आदेश के अल के लिए कोई बात नहीं स्थानीय के अल को निमित्त मान करके कोई कार्य करेंगे तो नहीं होगा इसे स्थानीय अलाश्रय भी तो दिया इसमें अल विधि में कितने प्रकार समास बताया चार तृतीया करेंगे तो अला विधि अल उसके बाद पंचमी है में पंचमी दोनों में अल का बनेगा अलह मरुत का पंचमी बनता है मरुत और षष्ठी में बनेगा मरुत अल का पंचमी बनेगा अलह षष्ठी में अलह तो दोनों में भेद करने के लिए पुस्तक के कहें लिखते हैं सर्वत्र अलह पर विधि अल विधि पंचमी के अर्थ करने है, करेंगे अलह परस्य विधि और षठी का अर्थ करने हैं तो अलो विधि हो गया षष्ठी हो जाएगी अलह परस्य कहे तो पंचमी पर के योग से पंचमी होते है अलह परस्य विधो षी अलो विधि सप्तमी अलि विधि एक शब्द हैूढ़ोरस्क व्यूढ़ो रस्के न्यूढ़ो रस्क स के न मालूम है सब को क्या भाई में आदि में है उदाहरण है किसी हो? है है सबके पास है तो देख लो ना न्यूढ़ो रसके ना। या व्यू नीचे दीर्घ रहेगा उम उसे व्यूढ़ो रसक तेना व्यूढ़ो रसके न लेखे देने से ठीक है व्यूढ़ो रसके न थोड़ा दिखेगा उरो यस्य उरसे छाती व्यूढ़े बड़ा उरो यस्य व्यूढ़ उरस्थ कर आंते बहुब्री समास हो जाने पर क प्रति होता है शेषादा शब्द बनेगा व्यूढ़ो रस्क क्या बनेगा बोलो कोई पढ़ने में आता है तो जोर से बोलो व्यग्रह होगा व्यूढ़ उरो बोलो व्यूढ़ बोलो भी उद्णास्थ। भी उद्णास्थ। ये बहुब्रिय समाज होता है सुलोप हो जाएगा एक क आ जाता है प्रत्यय शेषाद विभाषा सूत्र है बन जाएगा ढ में ढ में है आगे ऊ है आदि गुण होने पर व्यूढ़ो रस्क उसका तृतीयांत जिसे धन द्धन का धने न हैगा ज्ञान का ज्ञान न रस का बनेगा रस के ब्यूढ़ो रस के रस्केन में जो बीच में सकार है उरस के सकार को विसर्ग हुआ स सरु खरबसाने और फिर विसर्जनय से सा होता है तो स को वहाँ जब सा अभी है विसर्ग के स्थान पर स हुआ स किसके स्थान पर हुआ विसर्ग के स्थान पर स होने पर उसी स में यदि विसर्ग तो धर्म आ जाएगा क्या धर्म आएगा स्थानीय क्या है, है? स्थानीय विसर्ग आदेश हुआ स आदेश क्या है स्थानीय क्या है आधे सह स्थानीय आधे से सह स्थानी के समान हो जाएगा स्थानीय में धर्म था विसर्गत्व हैं हाँ करो स्थानीय में क्या था वो आधे से में आ जाएगा विसर्गत्व आदेश को यदि विसर्ग मान लेंगे तो क्या लाभ होगा र के आगे स का स्थान रह के आगे विसर्ग आगे क आगे ए आगे न नौकार को न तो करना है सतुराया था अट गुपांग नुम है पी अट क वर्ग आंग नुम ए भी बधाना हो तो कम ए है कम ए है ऑट में आएगा ए क वर्ग में क है कह के पहले क्या है स ओ में आता है क वर्ग में आएगा क वर्ग में आएगा नहीं आता किंतु तो स के स्थान यदि विसर्ग के स्थान पर जो स्व हुआ उसको विसर्ग मान लेंगे क्या मान लेंगे विसर्ग हाँ विसर्ग क्या मानेंगे विसर्ग का पाठ अच अ के बाद आता है और ये तो माहेश्वर सूत्र में अयुणि में दिया नहीं है विसर्ग को अच माना जाता है विसर्ग क्या मानेंगे तो अच होने से क्या होगा ऑट में आएगा आ जाएगा विसर्ग को यदि अट मान लेंगे तो रह के आगे अ है वो भी अट में आया स को यदि विसर्ग मानेंगे अट में आएगा क आ जाएगा क के में आ ए अट में तो नकार को नत्त होगा किस सूत्र से ये तभी होगा यदि सकार को विसर्ग मानेंगे क्या मानेंगे विसर्ग मानेंगे तो अट में आ जाएगा तो अट को पम सूत्र से नत्त हो जाएगा किंतु स्थानीय क्या है विसर्ग आदेश क्या है सब सवर्ण में विसर्गत्व तो लाएँगे जैसे सुपत्व तो धर्म गेय में था ऐसे विसर्ग में जो धर्म था विसर्गत्व तो उसको लाएंगे विसर्ग एक वर्ण है एक अल है स्थानीय है विसर्ग स्थानीय विसर्ग के धर्म को आश्रय करके जो विधान करेंगे विसर्ग स्थानीय सकार को विसर्ग मानेंगे तो अट्कुपम सूत्र से नत्व होगा यहाँ स्थानीय के अल है स्थानीय अल कौन है विसर्ग उसको आश्रय करके नृत्व करने के लिए जो जाएंगे अल विधि हो जाने से यहाँ आदेश सकार स्थानीय वतन नहीं होगा विसर्ग वतन नहीं होगा आदेश सकार को विसर्ग नहीं मान सकते हैं क्योंकि स्थानीय जो विसर्ग है उसको मान करके हम उन् तो करना चाहते हैं स्थानीय में कोई सुपत्व धर्म तिंगत्व धर्म कोई धर्म को लेकर के नहीं स्थानीय स्वयं विसर्ग विसर्ग में जो विसर्गत्व तो धर्म है वो अल में रहने वाले धर्म जैसे सुपत्व एक अल में रहता है सु औ जस कितने में रहता है किन्तु विसर्गत्व तो एक विसर्ग में रहने वाले धर्म पृथ्वीत्व तो, कितने में है पृथ्वी कितने माले में है पृथ्वी ये भी पृथ्वी है ये भी पृथ्वी है पृथ्वी का था नहीं बड़ा गोलाकार जो मिट्टी से पृथ्वी ये भी पृथ्वी है गंदा जी से उसको पृथ्वी में न्यायी पढ़ाए पढ़े भाई पृथ्वी तो पृथ्वी में जल में जलत्व किंतु आकाशत्व आकाश में एक आकाश में इसी प्रकार विसर्ग एक विसर्ग में रहने वाले जो विसर्गत्व इसे प्रत्युचारण अलग अलग होता है किंतु जैसे गे में सुपत्व एक धर्म हुआ ये अल एक वर्ण में रहने वाले धर्म नहीं ये तो एक वर्ण में रहने वाले धर्म है विसर्गत्व विसर्ग के वर्ण है स्थानीय विसर्ग रूप वर्ण उसमें रहने वाले जो विसर्गत्व तो, उसको आश्रय करें नत्व करने के जाए करने के जाएंगे तो ये अनल विदोह इत्या अंश के द्वारा निषेद हो जाएगा क्योंकि ये स्थानी कर करना तो स्थानीय जो अल विसर्ग उसको लेकर के नत्व करना जा रहे हैं यहाँ पहले क्या था रामायण में सुपिचय दीर्घ करने के लिए स्थानीय क्या था गेय में मैं कहा था गेय में जो एत्व धर्म को लाएंगे अचत्व तो धर्म नहीं होगा गेह में सुप्त तो धर्म है सुप्त तो धर्म को लाने के लिए स्थानीय बद हो गया सुप्त तो धर्म स्थानीय अल में नहीं स्थानीय तो गे है दो वर्ण है अथवा अन्य में भी रहता है एक अल एक वर्ण में रहने वाले धर्म का आशय करेंगे तो स्थानीयपत नहीं होगा यहाँ जो अट कुनुम वैवापी में अट कुम वैवापी में तृतीय समास है इसे देखो इसमें दिया है अट कर्ग अपर्ग आंगनुम ए तेरी व्यस्त ही यथा संभव मिली ते क्या होती मिली ते ये तेई तृतीय बहुचन तो अटा क वर्गन पवर्गन आगा नुमा व्यवधान होने पर भी तृतीय समा से अट के द्वारा व्यवधान होने पर ऑट के द्वारा व्यवधान होने पर विसर्ग मान इनके तो ऑट होगा स के तो अट होगा।, तो होगा तो विसर्ग माने से अट होता तो ऑट के द्वारा व्यवहित तो होने पर ऑट भी अल में आ गया तो ओला विधि ऑटा विधि का अर्थ हो जाएगा औला विधि अल के द्वारा व्यवधान होने पर जो विधि विसर्गे विसर्ग का अल है वर्ण है उसके उससे आशित विधि में स्थानीय स्थानीब आदेश नहीं होगा आदेश सकार स्थानिबद्ध नहीं होगा ये औला विधि हो गई अल के द्वारा व्यवधान होने पर जो विधि सकार को विसर्ग मानेंगे तो नृत्व होता विसर्ग मान करके नृत्व नहीं कर सकते हैं ये तृतीय समाज से हो गया विड़ो रसकाय में है आदेश स्थानीय है विसर्ग स में विसर्ग तो धर्म यदि आ जाता नत्व हो जाता किंतु स्थानीय है विसर्ग उसी के धर्म को उसी के ले करके जो नृत्व करना जा रहे हैं वो अल से अला अल विधि से नत्व नहीं होगा द्वितीय होता है अलह परस विधि पंचमी समास है अलह विधि अल विधि एक शब्द दिव बनेगा सुदीव बनेगा दिव शब्द का दिव औत सूत्र है सूत्र आके आएगा क्या सूत्र है दिव औत आने पर दिव के वकार को औ हो जाता है वक औ हो जाएगा तो दी अगर औ दी में ई है आगे औ रहेगा तो बुधरेज हो जाएगी हम्म, बुधरेचि नहीं होगी गुना, क्या लगे हुआ एक गुण एक हो, हो जाए य तो यह होने पर क्या रूप बनेगा द्यऊ आगे सौ को विसर्ग कर दो क्या बनेगा द्यऊ देखो द्यऊ लिखा नीचे द्यऊ में जो सकार को लोप करेंगे दयाकार का स लोप किस करेंगे हलंग्याभ्यो दीर्घात सत्र ये किसके स्थान पर औ हुआ औ दिव्य औुत्र व के स्थान पर औ हुआ किसके स्थान पर व के स्थान पर जो औ हुआ आदेश क्या हुआ औ स्थानीय क्या है वह अभी व हॉल है नहीं स्थानीय हॉल आदेश हल है औ क्या कि सू लोप हो जाएगा क्या दीर्घात औह क्या के सू का लोप होता है हलंग्याघात सूत्र से हाँ औ को यदि वह मान लेंगे हल में बकार आता है तब तो हौल्ज्याप से सू का लोप हो जाएगा अव में क्या धर्म लाएंगे वत्व व वह में रहने वाले जो हलत्व धर्म लाएंगे वह हल है नहीं आदेश क्या है औह वाले क्या उसमें हल तो धर्म ले आएंगे उसको हल के। वा वा मानने लेंगे स्थानीय जो व है वो व मान लेंगे औ को औ को व मानेंगे औ को क्या मानेंगे क्योंकि औ व के स्थान पर हुआ दिव दिव्य औुतर से औ को व मानेंगे तो हल ज्याप दीर्घा श्रुतिशी से लोप हो जाएगा किंतु नहीं होगा अलह पर से विधि हुआ हल ज्ञाप दीर्घ्यात तो हल से पर सुप होता है हल ज्यादी से पर सु का जो लोप होता है हल से पर होने पर स्थानीय है व आदेश है औ स्थानीय जो अल व उसको निमित्त मान करके ही हल ज्ञापित दीर्घ से सुलोप करना चाहते हैं क्या करके मान करके के स्थानीय जो व है उसको आश्रय करके सुलोप करने के लिए जो जाएंगे योग स्थानीय अलाश्रय विधि हो गई स्थानीय अल कौन है व उसको निमित्त मान करके सुलोप करने के जो जाएंगे ये अल विधि होने से वहाँ स्थानीवत आदेश आदेश स्थानीवत नहीं होगा आदेश क्या होना चाह स्थानीवत होना चाह स्थानीय क्या है व के धर्म आदेश में अव में नहीं आएगा अव में वत्व नहीं आएगा स्थानीव नहीं होगा अव को व मान करके सु का लोप नहीं कर सकते इसलिए दौ में विसर्ग का उच्चारण होगा सु तो का लोप हो गया लोप कब होता स्थानीय तो तो आदेश सूत्र लगाते तो आदेश स्थानीय होता तो आदेश क्या है तो आदेश है औ स्थानीय क्या है यदि आदेश औ वो जाता व जैसे मान लेते तो हलिंग उसे लोप कर लेते अभी स्थानीय अला आश्रय विधि होगी स्थानीय अल व स्थानीय व उसके स्थान पर आदेश औ हुआ औ को वह मान करके जो लोप करने के लिए जाएंगे ये अलह पर से विधि हो के पर सुप होता है वह अल विधि में नहीं होगा तो सु नहीं हुआ, द्योह बने गया एक षष्ठी समास है अलो विधि अल विधि द्यो काम दिवम द्यौह काम दि, दिवम काम थे द्यो स्वर्ग को चाहने वाला दिव के वकार को ऊ हो जाता है क्या होता है वकार को दिव उत सूत्र है क्या सूत्र दिव उत दिव के वकार को ऊ हो जाएगा व को ऊ करेंगे तो दी में ई रहेगा ऊ आदेश करेंगे तो ई रहेगा किसके स्थान पर वह आदेश किया वह के स्थान पर वो आदेश करें तो कौन नहीं रहेगा वह नहीं रहेगा ई नहीं रहेगा ई के आगे ऊ आएगा ई के आगे ऊ होगा तो ये कौन से लगेगा तो क्या बनेगा द्यू द्यू आगे काम, काम है द्यू काम द्यू काम में यह है हैं, यह है ना उसके पहले क्या है द, द के आगे क्या है यह यह के आगे क्या है वो वो कहाँ कहाँ से किसके स्थान पर आया किस किसके स्थान पर हुआ वह स्थान पर हुआ क्या सूत्र जो वह स्थान पर ऊ हुआ उसको व मान लेगी क्या मान लेगी वह किसान पर हुआ ना क्या सूत्र वह स्थान पर जो ऊ हुआ ऊ को व मानेंगे वो क्या मानेगे? व मानेगे तो लगेगा एक सूत्र आ गया आएगा लोपो व्यूर बलि क्या सूत्र वकार यकार का लोप होता है वल पर में हो तो लोपो व्यूर बलि में वो लोप हो जाएगा वकार है ना लोपो वकार को लोपा पर में बॉल चाहिए पर में क्या है क बल प्रत्यहार में आएगा वाल प्रत्यार में कौन हॉल नहीं आता बताओ केवल यह नहीं आएगा आगे ह आ गया ना ह शुरू हो जाएगा ल अंतिम तक है आगे हे एक य को छोड़ कर बाकी सबू बल में है तो बल पर में ककार बल्ल पर में है पर में उनसे ऊ को व मान करके करें लोप करेंगे क्या करके करें मान करके लोपो व्यूअर वाली सूत्र से लोप करेंगे अलह स्थानी का विधि ष्टी अलह अल स्थानीय अल है स्थानीय अल कौन है व आदेश क्या है वो को व मान करके लोप करेंगे किसको लोप करेंगे व को लोप हो जाएगा लोप लोपेर वाली किंतु लोप नहीं होगा ये स्थानीय अल अल आश्रय विधि हो गया स्थानीय है व स्थानीय क्या है आदेश क्या है आदेश यदि स्थानीवत हो जाए तो उ व जैसे हो जाएगा उ को व मानेंगे व मानेगे तो वकार का लोप होगा किस सूत्र से अभी व है स्थानीय अल स्थानीय है वकार अल उसको मान करके जो करेंगे ये सूत्र कहेगा अनल विधो अल विधो ना आदेश स्थानीवसात न तो स्थानीय अलाशय विधु स्था इसलिए अल विधो से लोप वकार का ऊ को व मान कर लोप करने के लिए जाएंगे तो आदेश स्थानीय बत नहीं होगा स्थानीय भत नहीं होगा तो वकार का लोप होगा तो वकार का श्रवण होगा हैं वकार को तो वो हो गया है वकार को क्या हुआ वो होने के बाद व मान करके लोप करना चाहते थे लोप नहीं होगा तो ऊ का श्रवण होगा हैं लोप नहीं होगा तो ऊ का श्रवण नहीं होगा हाँ वह का शवण नहीं होगा ऊ का श्रवण होगा क्या बनेंगे रूप द्यो काम द्यो काम क्या हुआ अलह विधि अलह स्थानी का विधि अल के स्थान पर विधान स्थानीय अले वकार उसके स्थान पर क्या विधान हुआ था लोप वक तो होता अभी हम क्या करना चाहते थे लोप करना चाहते थे व के स्थान पर लोप के सूत्र से करना है लोप लोपव्यल से लोप करना चाहते थे वो लोप नहीं होगा और एक अल विधि क्या है ऑली सप्तमी समास से क इष्ट लिखो ऊपर लिखो बीडोरस कटा के क इष्ट लिखो बड़े बड़े लिखो क इष्ट पैसे वाला को दिखता है पढ़ने में आता है क्या है नहीं आता है ऐ पढ़ने में आता है क्या कहते आना नहीं आता है? और बड़ा लिखना था ना कितने जा क्या कहता अच्छा जाकर ही पढ़ना नहीं दिखता है तो जानूसी क्या हो जाएगा दिखाए देता नहीं हाँ नहीं को देता है हाँ उसको कर करो <laughs> देता है ठीक है दिखता है हाँ देखो क इष्ट में कह कह कह के बनता है कहो आगे यज धातु यज धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ यज से निष्ठा निष्ठा त तो प्रत्यय होता है यज से त तो होने के बाद वचि स्वप्य यजादिनाम कितने आगे आएगा संप्रसारण होता है यक हो जाता है ई य को क्या होता है और य के आगे अ है उसको संप्रसारणाच पूरे रूप करे कि ई आगे ज है ज के आगे तो त है भ्रश्य भ्रश्य सृजम मृज यज राज भ्रज चशाम ससे ज हो जाएगा स स्तुत्व हो जाएगा इष्ट बन जाएगा आगे इष्ट बनेगा समझ लेना केवल यहाँ ई किसके स्थान पर हुआ य के स्थान पर हुआ इतने ध्यान देखा ना जी इस इष्ट में ये है यज धातु के यकार के स्थान पर ई हुआ संप्रसन्न होकर के आगे बनेगा य के स्थान पर क्या हुआ स्थानीय क्या है और आदेश आदेश क्या है स्थानीय अभी ऑली विधि औल पर में रहते जो भी थी अभी यदि ई को य मान लेंगे ई को क्या मानेंगे यह मानेंगे तो हस में आ जाएगा य हस में आता है आता है अच्छा ये ई आ गया हस में ये को क्या मानने पर यह माने के तो हस आ जाएगा उसके पहले क्या था मालूम कह के आगे कह कू था कह सु को उकार इस है सकार को हो गया स सो सो रू रू होने के बाद कहा गया रू रू को लोप करने वाले कोई सूत्र है तो पहले क्यों लोप कैसे रू का कहाँ लोप हुआ रू को क्या हुआ भो भगो अघो अपूर्व से, से रूक हो गया य होने के बाद य को लोप होता है लोप साकल्य से लोप हो जाने से लोप साकल्य से क में अष्ट में ई आदगुण नहीं होता है अभी जो भो भगो से य करते हैं वहाँ प्राप्त है हसीच से उत्तव क्या प्राप्त है हसीच उत्तव लगे हसीच होगा रू को ऊ हो जाएगा अप्रुत से पर है क में आ है वो अप्रत है अप्रुत है अप्रुत से पर में रु रू।, रू को होगा क्या ऊ किंतु पर में क्या चाहिए हस चाहिए पर में क्या वर्ण है ई किसके स्थान पर हुआ यह हस में आएगा तो स्थानीय य में जो हस्त धर्म था वो धर्म को ले आएंगे आदेश में आदेश को हस मानेगी आदेश क्या है ई हस्प्रत्या में आता है ना ई हस्प्रत्याहार में आता है स्थानीय क्या है य के स्थान पर जो ई हुआ उसको य मानेंगे य के स्थान पर क्या हुआ उसको मानेंगे य हस में आ जाएगा य मानेंगे तो हसीचा लग जाएगा ई को य मानेंगे तो हसीचा से उत्त हो जाएगा किंतु ई को यह नहीं मान सकते यह है स्थानीय आदेश है ई स्थानीय यह में रहने वाला जो धर्म उसको ले जाएंगे ई में स्थानीय अल को निमित्त मान करके हसी चल लगाना चाहते हैं स्थानीय क्या है स्थानीय क्या है स्थानीय यह को मान करके जो हसी चल लगाना चाहते स्थानीय अला से विधि हो गई नहीं हुई स्थानीय यह को निमित मान करके जो हसीचा लगाना, लगाना चाहते हैं स्थानीय अल को आश्रय करके वृद्धि है नहीं नहीं स्थानीय औलाद से विधि हो गई इसलिए यहाँ स्थानीय बत नहीं होगा क्यों नहीं होगा स्थानीय औलाद से विधि हो गई स्थानीय अल पर रहते स्थानीय जो अल है स्थानीय क्या है यह स्थानीय अल को निमित्त मान करके हसीचा लगाना चाहते हैं स्थानी क्या है आदेश क्या है आदेश ई यदि स्थानीय व तो हो जाएगा यह वत हो जाएगा यह को निमित्त मान करके हसीच से उत्त करते किंतु अल आश्रय विधि हो गई स्थानी के अल को यह को निमित्त मान करके क्या सूत्र लगाना चाहते हैं हसीच लगाना चाहेंगे तो ये हो गया अली विधि हस पर हँसी पंच सप्ते में तो ना हस पर रहते अल पर रहते स्थानीय अल पर रहते यह पर रहते जो विधि हसीचा उसके लिए आदेश स्थानीय बत होगा नहीं होगा विधि हो अल गया अलविदि होने से स्थानीय बत नहीं होने से हसीचा लगा नहीं।, नहीं लगा तो कहा गया रू भो भोगसूत्र से यह हुआ लोप सागर से लोप हुआ हसीचा नहीं लगा नहीं तो हसीचा लग जाता था हसीचा लगता तो क्या होता कह क्या के आ जाए को होता को आगे इष्ट ये सो अनिष्ट रूप में था हसीचा नहीं लगा तो अल स्थानीय अल को निमित्त मान करके हसीचा लगाना चाहते थे वहा आदेश स्थानीभ तो नहीं हुआ क्योंकि अल विद्य हो गई दीव काम में क्या हुआ था दिव काम में षष्टी दिवऊत से उह वकार व कारो हुआ उ मान करके लोप लोपव्योरबल से वह को लोप करना चाहते थे लोप नहीं हुआ ये स्थानीय अल स्थानीय का विधि और समास अलप विधि हो गया द्यऊ वह को हो गया था औ को व मान करके सु का लोप करना चाहते थे दिव औत्र सूत्र से वह को औ हुआ था स्थानीय है वह आदेश हो गया औ औ को वह मान करके सु का लोप करना चाहते थे हालांकि आप सूत्र से अलाश स्थानीय अलाश विद्युन से वहाँ अल विधि नहीं स्थानीय आदेश स्थानीब नहीं हुआ ब्यूढ़ो रसके न में स्थानीय है विसर्ग आदेश है सकार आदेश में विसर्गत्व तो धर्म लाएंगे तो अटकुपम सूत्र से न तो हो जाता किंतु स्थानीय अल विद्युन से यह आदेश स्थानीबत्त नहीं हुआ अल तो तो विद्य में आदेश स्थानीवत होता है नहीं अल <veldhut> uh yep. विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होगा और अल विधि में स्थानीव होगा आदेश आदेश स्थानीव कब होगा अलविद नहीं हो तो न तो अलविद हो न तो अलाशयिद स्थानीय अलाशय विद्य में आदर्श स्थानीवत नहीं होगा रामायण में क्या हुआ गे के स्थान पर यह हुआ था क्या सूत्र है गे वो अभी हम यह को सुप्त मान करके सुप मान करके लगाते सूत्र सुपत्व स्थानीय अल को आश्रय करके नहीं स्थानीय क्या है गे ए ए को आश्रय करके मा दीर्घ करते हैं सुपीचअ दीर्घ करेंगे ए को आश्रय करके एक तो को एक आश्रय करके नहीं हो तो सुभ तो को सुभ मान करके शुभ एक धर्म है वो अल में आश्रित नहीं स्थानीय अल का आश्रय करके सुपी चुर्घ नहीं होता है हाँ याया मानने के लिए ययादो मानने के तो अल होता है सुभ के लिए अय नहीं।, नहीं है और स्थानीय स्वयं य नहीं है स्थानीय शुभ क्या है ए आदेश क्या है यय या। में आएगा यथा में आदर्श आएगा य प्रत्यहार में यह रहेगा सुपीज दीर्घ होता है स्थानी से याना होगा तो नहीं होगा स्वयं है क्या धर्म लाया सुप लाया आदेश स्थानीय बती सूत्र क्या सूत्र हुआ स्थानी बता अतिदेश सूत्र हुआ अभी तक संज्ञा सूत्र कुछ आ गए संज्ञा सूत्र क्या आया बताओ के किसको पूछते तो नहीं बोलना है विभक्तिश्च संज्ञा सूत्र क्या संख्या करेगा करता है संज्ञा संज्ञा सूत्र हे हाँ क्या संज्ञा करेगा हाँ विभक्ति संख्या करेगा परिभाषा सूत्र बलो परिभाषा सूत्र क्या तस्थे अलुंत ये सो आदि परिभाषा सूत्र संज्ञा च परिभाषा च अब विधि सूत्र बोलो विधि सूत्र आद है आदि विदि सूत्र है संख्या करने क्या बोलते तो कोई सुनते फिर ऐसे यही से बोलते क्या गुण संख्या करने वाले क्या सूत्र हाँ ऐसे बोलो बोल सकते क्या गुण संख्या करने वाले सूत्र क्या है आदि विधि सूत्र है ये कौन जीत नहीं विधि सूत्र है संज्ञा च परिभाषा च विधिर्यम नियम चम सूत्र कुछ आया है नियम सूत्र आया अभी तक बोलो कोई और नियम नहीं नियमस्त्र? नहीं कृत सम्च कृत्यती समाज से नियम क्या है और नियम है और विधि नियम कैसा है जो समास ग्रहण किया है समास ग्रहण करने से वा समुदाय की यदि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो समास की होगी वाक्य की नहीं होगी समुदाय की इसमें आए नहीं सिद्धांत कौन दिन आएगा समुदाय की यदि प्रातिपदिक की संज्ञा हो तो समास की होगी वाक्य की नहीं होगी और कोई सूत्र आया इंद्र च सूत्र गोर अवंग साध इंद्र है ना इंद्र पर गो शब्द को अभंग प्राप्त था या नहीं तो सिद्ध सत्य आरंभ नियम का अनुसार क्या होगा यहाँ इंद्र ये तो आरंभ सामर्थ्या नित्य हो गया आरंभ सामर्थ्या नित्य हो गया ये अभंग ही होगा इंद्र पर रहते वही हो जाएगा वो इतना तो नहीं, नहीं। और आगे आएगा पति समाज सेवा आएगा पति समाज सेवा वो भी नियम सूत्र है और शौच सूत्र भी नियम सूत्र सर्व नाम स्थानीच असम सूत्र है और ईन्सार्यमाण पुसार्यमाणाम सब ये भी नियम सूत्र है वो आगे आग गया बताएंगे अतिदेश अतिदेश सूत्र हो गया और अधिकार सूत्र कोई आया क्या आया है अधिकार सूत्र कुछ आया हाँ प्रत्यय परस अधिकार सूत्र है और पूर्वोत्रिध भी अधिकार सूत्र है नेता